तो इसको किसी ना किसी तरीके से वापस भी आना है ताकि इसको कंपनी को चलते रहना है तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि मैं जो नाटक करूं वो तो इस तरह का नाटक हो जो लोगों को लाए और कुछ जो खर्च हो रहा है वो वापस आए या प्रॉफिट ना भी हो मान लीजिए लेकिन फिर भी जितना खर्चा हो रहा है वो तो किसी न किसी रुपये वापस आना ही चाहिए तो कहीं क्वालिटी में आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता क्वालिटी इज नॉटी प्रोडक्शन्स क्वालिटी प्लेस प्लेस की नेचर में थोड़ा पड़ जाएगा एक और बात इसके साथ तो मैं चाह रहा कि आप कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ़ द इंटरव्यू बाय नाथ कंटिन्यूड फ्रॉम कैसेट कैसे उतना खर्च कर रहा हूँ तो इसको किसी न किसी तरीके से वापस भी आना है ताकि इसको कंपनी को चलते रहना तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि मैं जो नाटक करूँ वो इस तरह का नाटक हो जो लोगों को लाए और कुछ जो खर्च हो रहा है वो वापस आए या प्रॉफिट न भी हो मान लीजिए लेकिन फिर भी जितना खर्चा हो रहा है वो तो किसी किसी रुपये वापस आना ही चाहिए तो कहीं क्वालिटी में आपको काफ़ी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है क्वालिटी ई नॉट दी प्रोडक्शन्स पर क्वालिटी ऑफ दी प्लेस प्लेस की नेचर में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा एक और बात इसके साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ भी प्रोफेशनल थिएटर हमारे हिंदुस्तान में है और वो प्रोफेशनल थिएटर सब्सिडाइज नहीं है ये भी एक शर्त है इसमें. तो वो प्रोफेशनल थिएटर जो है वो उसकी जो अचीवमेंट है स्टैंडर्ड है वो जो उसके साथ दूसरा थिएटर एमेटर थिएटर चल रहा है उससे कम जो भी बहुत सिग्निफिकेंट काम हो रहा है आज आपके देश में ए, किसी भी शहर में वो प्रोफेशनल या कमर्शियल थिएटर नहीं कर रहा वो दूसरा थिएटर जो हमारा थिएटर है एमेटर थिएटर है उसी में ही सबसे अच्छा काम हो रहा है उसी में ही सबसे अच्छे प्लेज होते हैं उसी में ही सबसे अच्छे प्रोडक्शन होते हैं लेकिन जहाँ प्रोफेशनल थिएटर आप, आप दो एग्जाम्पल ले लीजिए अपने कलकत्ता की ले लीजिए और मुंबई महाराष्ट्र के लिए लीजिए तो वहाँ जो प्रोफेशनल थिएटर में आपके यहाँ जो नाटक होते हैं वो आपको मालूम और वहाँ जो मुंबई में नाटक होते हैं प्रोफेशनल कमर्शियल थिएटर में उनका भी स्तर जो है कुछ तो बहुत अच्छा नहीं है आ, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है देखो एक जमाना था जबकि सचमुच बंगला कॉमर्शियल रंगमंच पर अच्छे नाटक लिए जाते थे और एक से एक बड़े अच्छे अभिनेता वहाँ अभिनय करते थे और उनका अभिनय देखने के लिए लोग जाया करते थे सचमुच पिछले में स्थिति बन गई है कि बहुत ही रास्ता है। का सवाल है, जरूर होने चाहिए एक नहीं कई जगह कई कई होने चाहिए लेकिन वो किसी न किसी रूप में सब्सिडाइज होने चाहिए ताकि वो कंप्रोमाइज़ ना करें जो भी वो करना चाहते हैं नहीं सवाल एक तो ये भी है कि ना ना कि कंप्रोमाइज़ करें आ, जब ज़्यादा नाइज करना चाहेंगे होंगे तो दर्शक भी तो चाहें। और थोड़े से जरा यदि दर्शकों की रुचि का ख्याल करेंगे पैसे की बात छोड़ भी दें भाई सब्सिडी तो पैसे की मिल जाएगी दर्शक की तो सब्सिडी नहीं होगी तो दर्शकों को आकृष्ट करने के लिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ शायद कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, नहीं नहीं दर्शकों को आपने एक नाटक किया अच्छा किया पैसा तो आपको मिल रहा है मगर यदि दर्शक उसको देखने के लिए नहीं आते हैं तो वो सारा पर्पज खत्म हो जाता तो है इसमें भी आप देखिए कि हर शहर की अपनी अपनी अलग हाँ, प्रॉब्लम्स हाँ, हाँ। दिल्ली की, की, की, की बिल्कुल सही तो इसमें भी हर शहर को अपने लिए एक अलग रास्ता या अलग हल ढूंढना पड़ेगा कि हुँ, क्या, हुँ, क्या करना है that's very true. लेकिन जनरल बात जरूर ये ठीक रहेगी कि अगर प्रोफेशनल थिएटर्स होने हैं जो होने चाहिए और कई होने चाहिए तो उनको किसी न किसी रूप में चाहे वो सरकार करे या गैर सरकारी जो दूसरे लोग हैं वो करें वो जब तक सब्सिडाइज नहीं होंगे तब तक वो बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हमारे ख्याल से इसका एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसे थिएटर हॉल्स बनवा दे जहाँ कम भाड़े के ऊपर सब सुविधाएँ छोटी मोटी चीज़ें प्रोडक्शन के चौकियाँ है, हैं छोटे पर्दे हैं विंग्स हैं मैंने साधारण चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हो आज तो आप एक शो करने जाइए ज्ञान जिसमें चार सीट है आठ सौ तो भाड़ा है एक दिन आप रिहर्सल कीजिए दो तो दो अढ़ाई सौ लगता है एक आप रिकॉर्ड उनका कैसेट प्लेयर यदि एक दिन इस्तेमाल कीजिए तो एक सौ पंद्रह तो उनका पर लाइट्रा भाड़ा जो है लगेगा। तो तो तो सब जिन ने ये दुकान खुली हुई है अच्छा उनका ये कहना है की भाई आखिर आज एक चीज जरा इधर उधर उधर खर्च होता है आज हमने एक सोफिस्टिकेटेड मशीन ले करके रखी है पाँच हजार रुपए की मशीन रखी हुई है अब वो कल जरा सा खराब होती है तो उसमें तो दो चार सौ रुपए ये तो तो ये हाँ, अच्छा। या फिर दूसरा हमको ये लगता है कि अखबारों में कुछ गवर्नमेंट ऐसे सब्सिडाइज कुछ कॉलम जगह कर दे जैसे अंग्रेजी में वहाँ स्टेट्समैन में तो आप पर्सनल थिएटर कॉलम में बहुत छोटे में आप विज्ञापन कम में दे सकते हैं बाकी का आज एक विज्ञापन अखबारों में दीजिए साधारण साइज का तो ढाई सौ तीन सौ रूपए में भी उतनी ही सच होगी तो मतलब है की देखो भाई प्रोफेशनल यदि वो कॉमर्शियल होंगे मैंने हम लोग कॉमर्शियल ये मान ले की भाई प्रोफेशनल और क्या हम इसको तीन कैटेगरी करेंगे कॉमर्शियल और प्रोफेशनल और एम एच एर या तो ये होंगे या या प्रोफेशनल या फम, प्रोफेशनल होंगे माने तो तो शायद एक ही जा। कहा जाएगा भी तुम्हारे है ना कि हम हाँ। अच्छा हमारा ये कहना है की ये ग्रुप जो कि बेसिकली जिनके की परवरिश तो हम नहीं कर पा रहे हैं थिएटर से मगर फिर भी जो अच्छा थिएटर कर रहे हैं उनको कुछ इस तरह की सुविधाएं हो तो शायद थिएटर की एक्टिविटी चल सके अब मैंने एक दल को क्या करना होता है अर्थ के लिए भी हा हा करनी पड़ती है और जो नाटक प्रोड्यूस करने के जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो लगे रहते हैं पिछले दिनों कलकत्ता में एक नाट्य शोध संस्थान में सेमिनार किया था तो उसमें बड़ी बहस इसी बात पर हुई कि अजितेश बैनर्जी का कहना था कि होल्ड टाइमर हुए बिना अच्छा थिएटर नहीं किया जा सकता क्योंकि तो उसके लिए जितना समय शक्ति चाहिए वो हम नहीं दे पाते हैं एक नाटक तैयार करने में ही छः महीना हमको ये लग जाता है और सारे दिन के थके थकाए लोग आए आप एक घंटा दो घंटा उनके साथ काम करने का टाइम मिलता है यू कॉन्ट अचीव मच डैट वे ये तो डिबेटेबल डिबेटेबल है। परसेंट परसेंट वेरी करेगा वेरी करेगा शहरों में वेरी करेगा वैसे एक बात बिल्कुल सही है कि दुनिया में कहीं भी माने नॉन कॉमर्शियल थिएटर जो है वो सब्सिडी के बिना जिंदा नहीं है सभी जगह सब्सिडी चाहिए इतना बड़ा नेशनल थिएटर लंडन में बनाया है कितने पाउंड महीने के उसके ऊपर खर्च होते हैं बंदर जिनो ग्रेट थिएटर हॉल बना दिया इतने एंड कंप्यूटराइज्ड सारी मैकेनिक उसकी है तो उसने तो ठीक है एक एक्सट्रीम वैसे वहाँ एक काम अच्छा करते हैं कि वहाँ कुछ दिन उन्होंने निर्धारित कर रखे हैं जिसमें काउंटीज के जो अच्छे प्रदर्शन होते हैं है। वो आकर के वहाँ पर देखाए yeah. तो वो सही माने में शायद नेशनल थिएटर का ये नहीं कि खाली उनके अपने रिपोर्टरी के ग्रुप्स हैं वही कर रही हैं मगर दूसरे दलों को भी बुला करके जो अच्छे प्रोडक्शन अलग अलग जगह के हुए वो करवाते हैं और बाकी का तो उनका अपना सब शानदार है अच्छा शेराम सेंटर में जो काम हो रहा है मैंने हम ऐसा समझते हैं कि शेराम सेंटर जो है वो खाली एक थिएटर हॉल नहीं है उससे अतिरिक्त कुछ है या कम से कम होना चाहिए वैसे और क्या है ये बहुत कुछ तो अभी तक नहीं समझ में आया था हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे सारा कंसेप्ट क्या है खाली थियेटर हॉल रन, नहीं, नहीं, रन करने का तो भी हाँ, सेंटर की नहीं इंडियन नेशनल थियेटर ट्रस्ट की बिल्डिंग है वो चलाते रहते हैं इसमें श्रीराम सेंटर बनाने का इंडियन नेशनल बने आई इंडियन नेशनल थिएटर ट्रस्ट है अच्छा जो जिसकी बिल्डिंग है अच्छा श्रीराम सेंटर का उससे कोई खास रिश्ता नहीं है कानून अच्छा राम सेंटर तो एक, एक अलग से संस्था है अच्छा जो इस, इस बिल्डिंग में है अच्छा और उसका काम बिल्कुल दूसरा है अच्छा। हॉल रेंट करने का काम नहीं है उसमें तो थिएटर में जो काम हो सकता है जिस तरह से भी हो सकता है उसको करने की कोशिश की जा रही है अब जैसे एक तो लेपोट्री है थिएटर लैबोरेट्री है है अच्छा। तो है वहां जो। अच्छा, है कंपनीज़ पर अच्छा अच्छा कौन कौन कौन करता मतलब डायरेक्टर डायरेक्टर उसके और, ये दोनों करते हैं। और इसके अलावा जो है, का कुछ काम होता है हर महीने कम से कम एक सीटिंग होती है जिसमे किसी अच्छे नए कलाकार को बुलाया जाता है अच्छा के अलावा थिएटर कि छोटी छोटी बहुत स्कीम्स हैं वैसे किसी एक स्क्रिप्ट बैंक की है इसमें स्टाइल करके लोगों को बताया जाता है कि हमारे पास ऐसे स्क्रिप्ट हैं तो वहां भेजे जाते हैं फिर फेस्टिवल नेशनल ड्रामा फेस्टिवल जो मैंने शुरू किया था नाइनटीन सेवनटी में हुँ। वो बड़ा अच्छा था हाँ तो अब पिछले साल से ये निर्णय लिया गया जब मैं नहीं था कि अब क्योंकि अब ठीक था निर्णय क्योंकि हर साल अच्छे नाटक नहीं मिलते और फेस्टिवल में जो नाटक आते हैं उनका स्तर बहुत पीछे चला जा रहा है इसलिए अब ये कोशिश की जाए कि एक साल छोड़ पे फेस्टिवल अच्छा। किया जाए अच्छा, फिर एक और एक्टिविटी है दिवाली मेला होता है जैसे बहुत हुँ, बड़ा दिल्ली का सबसे अच्छा वो श्रीराम सेंटर के जो होता है देखा हुआ दिल्ली जो सबसे बड़ा मेला वही होता और उसमें भी कुछ सिर्फ मेला नहीं होता कोशिश ये होती है की थोड़ा कल्चरल आस्पेक्ट उसका रखा जाए जैसे पिछले तीन चार साल से किसी एक स्टेट को लिया जाता है अच्छा उसके कल्चर को, को उसके क्राफ्ट्स को उसके क्राफ्ट्समैन को सबको वहाँ बुलाया जाता है जैसे किस्सा का दिवाली मेरा था राजस्थान तो अच्छा। थीम था उसका और अच्छा। अच्छा। फिर जैसे बहुत बड़ी मैं मानता हूँ बहुत बड़ा योगदान जो प्रचंद्र का है मेरी अपनी सोचता तो कि मैं किया हूँ बेसमेंट थिएटर का बनाना जैसे क्योंकि अच्छा। तो ये पहले तो कुछ नहीं था बेसमेंट बेसमेंट ही था स्टोर बना हुआ था तो इसको थिएटर में कन्वर्ट करके और बहुत ही कम भाड़े पे लोगों को देना कितना भाड़ा लेते हैं आ, अब इसका भाड़ा है एक सौ पचास रुपये अच्छा अब, with light. with कुछ भी नहीं, भी नहीं। तो ये तो बड़ी सब्सिडी है थिएटर कोई भी आदमी मतलब अब ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसे कम है नाटक नहीं कर सकता। तो तो के आप, साथ आपने अभी कहा ऐसी जगह हो ऐसा थिएटर हो जहाँ पर जो बेसिक चीजें हैं वो मिल जाए तो ये बेसिक सेट्स का भी है शुरू किया कम से कम प्लेटफॉर्म्स जो मिलने बहुत मुश्किल होते हैं है तो जितना उनका किराया नहीं होता होता उसका फिर आपने पब्लिसिटी की बात की तो पब्लिसिटी भी हर हफ्ते तीन पेपर में जो है जितने भी नाटक होते हैं उनकी पब्लिसिटी हम करते हैं देखो हर सोमवार को हिंदुस्तान टाइम्स टाइम गया स्टेट्स बन में नहीं, नहीं, नहीं, नहीं इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा। तो में में जितने ही प्लेस है, वो। फर, नीचे बारे, में भी, बारे में होती अच्छा। अच्छा। है अब तुम ज्यादा कहोगे तब तो फिर हमारे मन में धारणा और भी मजबूत बैठ के जाएंगे की कलकत्ते में कुछ ऐसा होना चाहिए सेंटर ऐसी जगह शुरू कर दीजिए हम कहां से कर दें हम करने लायक होते तो तो तो फिर इतनी सोचने की बात होते। तो वो भी हो सकता है, तो है नहीं ये विशाल काम ना ये अपने बूटे का नहीं है विशाल मगर... तो नहीं ऐसा करना शुरू करेंगे तो विशाल नहीं लगेगा यहाँ भी तो जब शुरू हुआ था तो शुरुआती थी नहीं वो करने वाले दूसरे लोग होंगे वो अपने अच्छा कुछ भविष्य के लिए खास कुछ और कुछ योजना है श्रीराम सेंटर के नहीं अभी कोई कंक्रीट योजना तो नहीं बने जैसे आपको मालूम है कि मैं पांच साल पहले रहा और फिर दो साल मैंने बीच में छोड़ दिया है उसी को थोड़ा एक दिशा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेसिस बना के पर ये नहीं की और कोई योजना नहीं होगी तो अब वो इस साल में सोच सोचते सोचते भी था तो अगले साल कुछ कुछ कुछ और और जाएगा अच्छा कुछ अपने बारे में कुछ तुम कोई कोई कोई बात कोई काम कोई योजना जो तुम्हारी है सामने ही बताना चाहोगे या हिंदी थिएटर के बारे में आज जो कुछ हो रहा है क्या हो रहा है कैसा हो रहा है वैसे ये सब सवाल पूछना और इनका जवाब देना जवाब पूछना मैंने सवाल पूछ लेना आसान है जवाब देना आसान काम नहीं है मगर फिर भी कोई खास बात थी तुम्हारे मन में हो और बतलाना चाहो कहना चाहो काफी क्या दिया मेरा। <laughs> आज इतना तो कभी बोले नहीं आज बोल आपसे चलो बहुत तो अच्छा है और फिर आगे फिर कभी होगा तो